द्वितीय द्वितोध्याय अथ पैंगलो याज्ञवल उच सरवलोकार विभूरी सीवत्व पैंगल ऋषि ने पुनः याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न किया कि समस्त लोकों की सृष्टि उनका पालन और अंत करने वाला विभू ईश्वर किस तरह जीव भाव को प्राप्त होता है स होवाचयाज्ञवल स्थूल सूक्ष्मण देहोद्भवपूर्वक कथयामिति सावधाने कथयामी सवधान नैकाग्रतया शूयता महाभूतलेनादा व्यिशम्ट्यात्मकूलशरा यहामको कपाल चरमी मंसन खाने पृथिव्यंसा रूद्रलास्वेदारिका अंबसा छतृष्णोष्ण मोह मैथुनाद्यांसा प्रचारणोत्ता वायु काम क्रोधाद्यो मांसा एकघात कर्मण संचितगादुम बाल्याद्यवस्था पर बहुदोषाश्रियम स्थूलशरीरम भवती याज्ञवल्क ने उत्तर दिया कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के उद्भवपूर्वक जीव और ईश्वर के स्वरूप की विवेचना करता हूँ उसे सावधान और एकाग्रचित्त होकर सुनो ईश्वर ने पंचीकृत महाभूतों के अंशों को लेकर दृष्टि और समष्टि के सूल शरीरों का क्रमशः सृजन किया है कपाल चर्म आते अस्थि मांस और नख नाखुन ये पृथ्वी तत्व के अंश से निर्मित है रक्त मूत्र लाल लार और पसीना आदि जल तत्व के अंश से बने हैं क्षुधा तृष्णा अर्थात प्यास उष्णता गर्मी मोह मैथुन आदि अग्नि तत्व के अंश से बने हैं चलना उठना बैठना श्वास आदि वायु तत्व के अंश हैं काम क्रोध आदि आकाश तत्व के अंश से हैं इस प्रकार इन सब के संघात समुच्चय स्वरूप एवं संचित कर्मों से निर्मित चा तो आदि से युक्त बाल्यावस्था आदि के भाव वाला अनेक दोषों का आश्रय रूप यह स्थूल शरीर होता है अथा पंचेत महाभूतरजोसभागत्र प्राणम अस्ृजत प्राणपान्यानोदान सामना प्राण प्रत्यय नागकुर्माकदत्तधनया उप्राण यदाशना कंठ सर्वांगा आकाशादी रजो गुण तुरीगे कर्मेंद्रियमसत वाक्मा पादृत वचना गमन विसर्गानंद ूत सत्वांसभागत्रयमतकसृजत अनो बुद्धिचिताहंकारा तृत संकल्प निस्म ऋणाभिमासंधा तद्या गलबाभृदय भ्रूमध्यम स्थान भूतसत्वभागे ज्ञानेन्द्रियमसृजत श्रोत्रत छुर्जीवा तृतय शर्श रूपरसगंधा तद्हिया दिग्वातार्क प्रचेत स्वीविद्रोपेन्द्र मृत्युका चंद्रो विष्णुशतुक् शंभु कस्के पश्चात अपंचीकृत महाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के तीन भागों को समन्वित करके प्राण का सृजन किया गया प्राण अपान ज्ञान उदान और समान ये पांच प्राण हैं। इसी प्रकार नाग कर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय ये पांच उपप्राण हैं हृदय आसन अर्थात मूलाधार नाभि, कंठ और सर्वांग उस प्राण के स्थान है आकाश और पंच महाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के चतुर्थ भाग से कर्मेंद्रियों का सृजन किया गया वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ अर्थात शिस्न इसके प्रकार हैं। वचन आदान गमन विसर्जन और आनंद ये इन कर्मेंद्रियों के विषय हैं इस प्रकार पंच महाभूतों के सत्व अंश के तीन भागों से अंतकरण का सृजन किया अंतकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार और उनकी वृत्तियां समाहित है संकल्प निश्चय स्मरण अभिमान तथा अनुसंधान क्रमशः इनके विषय हैं गला मुख नाभि, हृदय और भौहों के मध्य का भाग इनके स्थान है महाभूतों के सत्व अंश के चतुर्थ भाग से ज्ञानेन्द्रियों का सृजन किया गया श्रोत्र, त्वचा नेत्र जिह और घाण ये इनके इंद्रियों के प्रकार हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनके विषय हैं दिशाएं वायु अर्क सूर्य वरुण अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र उपेन्द्र मृत्यु के देवता यम चंद्र विष्णु ब्रह्मा और शिव ये सभी देवगण इन इंद्रियों के स्वामी हैं अथान प्राणमय भनोमय विज्ञानमयानंदमया पंचकोषा भुत्वा अन्नरस नु्वान्सेनावृद्धि नर प्राप्त नरसम पृथिव्यालय सौन्नमकोश तद स्थूलशरीरम कर्मेन्ियस प्राणादकोश्रिय सह मनो मनोमयकोश ज्ञ्रिय सह बुद्धिर्वानमकोश ए तत्कोशत्र लिंग शरीरम स्वूपाज्ञानम आनंदमय कोश तत्कार शरीरम इसके बाद अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय ये पांच कोष हैं अन्न में, में, में, में, में, है। में कोष वह है जो अन्न से उत्पन्न होता है उसी से प्रविध होता है और अंततः अन्न रस में पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है यही स्थूल शरीर है कर्मेंद्रियों के साथ पंच प्राणों का समुच्चय प्राण में कोष कहलाता है ज्ञान इंद्रियों सहित मन मनोमय कोष कहलाता है ज्ञान इंद्रियों के साथ बुद्धि का योग विज्ञान में कोष कहलाता है इन प्राणमय मनोमय और विज्ञान में तीनों कोषों का समुच्चय ही लिंग शरीर है जिसमें अपने स्वरूप का भान नहीं रहता है वह आनंदमय कोष है इसे ही कारण शरीर कहते हैं अथ ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेंद्रियपंचकम प्राणादिपंचकमदादिपंचकमतक चतुष्टयं काम कर्म तमांपुर इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेन्द्रिय पंचक प्राणादिपंचक विषयादिपंचक पांच महाभूत अतःकरण चतुष्ट काम कर्म और अविद्या ये पुअष्टक आठ पुरियों का समूह कहलाता है विराजो अधिष्ठाय ईशा अगमत प्रवेश बुद्धिष्ठागमत दिखा चिदा विश्व व्यावहारिकोजाग्रस्थल देहाभिम कर्म भूरिच नाम ईश्वर की आज्ञा से विराट दिव्य में प्रविष्ट होकर तथा बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर विश्वत्व को प्राप्त किया अर्थात विश्व की संज्ञा प्राप्त की विज्ञान आत्मा चिदाभास विश्व व्यवहारिक जाग्रत स्थूल देहाभिमारी और कर्म भू विश्व के विभिन्न नाम है ईशा गया सूक्ष्म शरीर त्रभिष्य मन अधिष्ठाज तेज तत्व अगमत तैजस प्रातिभाषिकपनक तेजस से नाम ईश्वर के आदेश से सुत्रात्मा दृष्टि के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर मन में अधिष्ठित होकर तेजसत्व को प्राप्त हुआ तैजस प्रातिभाषिक और स्वकल्पित ये तेजस के नाम है ईशा गया महाजोपाधीर व्यक्त समन्वित व्यक्ति कारण शरीर प्राग्यत्म अगमत प्राग्य विचिन्न पारमार्थिक सुप्ताभिमी थी प्राग्य नाम भवती ईश्वर की आज्ञा से माया की उपाधि से युक्त अव्यक्त दृष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राग्य को प्राप्त हुआ प्राग्ञ अविच्छिन्न परर्थिक और सुषुप्ति अभिमानी ये प्राग्ञ के नाम है आदि अव्यक्तेश्ञाचादित पार्थिकीवस्थ तत्विक्या ब्रह्मणकता जगुर्नेतोहारिकातिभाषिको पार्थिकीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित है वह भी ब्रह्म का ही अंश है तत्त्वमसि आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है परंतु व्यवहारिक और प्रातिभाषिक अंश ब्रह्म से इस प्रकार की एकता नहीं रखते